वैसे अब तक वो मिस्टर अनंत को बहुत सीधा सादा इंसान समझ रहा था उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर अनंत उसके ऊपर इस तरह लात से प्रहार कर सकते हैं। विक्रम दरवाजे से हटकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर तुरंत ही डोर ओपन हो गया भीतर से तीन चार लोगों के साथ ही वो औरत भी बाहर आकर खड़ी हो गई उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था उसकी उम्र लगभग पचास साल के करीब लग रही थी उसके बाहर आते ही मिस्टर अनंत ने झुक उसे सलाम किया अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि इस जिम की असली मालकिन तो ये औरत ही है और शायद इस काले धंधे की भी बॉस यही है, ये क्या हो रहा है भाई? हम लोग तो की विक्रांत उठकर जिम की डील करेगा फटाफट सामान यहाँ से लेकर निकलो और जो कोई भी सामने आए उसे खत्म कर दो उस अधेड़ औरत ने बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा और फिर वो विक्रांत को घूरने लगी पुलिस कोई भी नहीं लेगा सबके सब रुक जाओ विक्रांत किसी तरह उठ खड़ा हुआ और वो कुछ इस तरह से पोजीशन बनाते हुए इन लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि अब वो गन निकाल कर शूट करने जा रहा उसकी इस तरह की धमकी सुन बाकी के आदमी सन्न रह गए किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो खत्म करो इसे जल्दी और काम आगे बढ़ाओ अगर इसे अभी ठिकाने नहीं लगाया तो फिर बहुत दिक्कत करेगा औरत ने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा उसने पहले ही देख लिया था कि विक्रांत के पास कोई गन नहीं है और इस वक्त वो सिर्फ हाथ पैर ही चला सकता है उसके इतना कहते ही वहां खड़े उसके आदमी विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे ले लेकिन तब तक मिस्टर अनंत ने अपने हाथ को हिलाते हुए उन्हें रोक दिया तुम लोग काम खत्म करो जल्दी अभी से छोड़ो तर जब ये बोल रहा है की ये पुलिस वाला है तो हम सच में पुलिस को क्यों नहीं बुला देते एक पल में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी एक जिम ट्रेनर ने मिस्टर आनंद से कहा सरताज विक्रांत चिल्ला पड़ा और फिर उसने सामान लेकर भाग रहे तीनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा इन्हें पकड़ो कहाताज और उसकी गैंग अपने काम में लग गयी उनके लिए विक्रांत का आदेश भगवान की इच्छा ऐसी कम नहीं था और वो अपने भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी जान तक देने को तैयार अरे अरे अरे सरताज रुको जिन्हें चिल्ला पड़ा भाई ये सिर्फ जिम खरीदने की बात हो रही थी न तो इसमें गलत क्या है जिम खरीदना भी इलीगल काम है कुछ गलतफहमी हुई है क्या तुम तुम चुप रहो वरना पहले मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा सरताज ने जुनेद को चुप कराते हुए कहा उसके बाद वो अपनी टीम के साथ सामान लेकर भाग रहे लोगों के पीछे दौड़ पड़ा लेकिन तभी अचानक से पल भर में ही सरताज और उसके साथियों के मुँह आरोप अनगिनत पंच करके उन्हें जमीन आरोप धराशायी कर दिया इस ग्रोह के जो तीन आदमी सामान लेकर भाग रहे थे वो तीनों के तीनों काफी हट्टे कट्टे लग रहे थे उन्हें अब, अब जल्द जल्द विक्रांत को पीट कर यहाँ से रफू चक्कर होना ही उनका मकसद रह गया था हालांकि विक्रांत भी एक्शन किंग था उसने पल भर में ही इन तीनों को जोरदार पंच करते हुए जमीन पर धराशाई करना शुरू कर दिया हालांकि कुछ पंचने भी खाए थे लेकिन अब तक विक्रांत इतनी बार गुंडों को पीट चुका था कि उसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि किसे कहाँ पर मारकर जल्द से जल्द घायल किया जा सकता है तो उसने एक के नाक पर पंच करके उसके नाक से खून निकाल दिया दूसरे आदमी की आंख पर उसने पंच मारा और फिर तीसरे की गर्दन पर जोर का मुक्का मारते हुए उसने उसे जमीन पर जोर से पटक डाला जमीन पर गिरते ही उसका सिर वहां रखे हुए एक डम्बल से भी टकरा गया जिससे उसके माथे से खून बहना शुरू हो गया और जिम के भीतर वो डम्बल इधर उधर लुढ़कने लगा इस तरह से अपने आदमियों को पिटता हुआ देखकर वहां पर खड़ी औरत ने अपने दूसरे आदमियों की तरफ देखकर आगे आने का इशारा किया उसका इशारा मिलते ही एक आदमी विक्रांत की तरफ दौड़ता हुआ आने लगा विक्रांत पहले से ही तैयार था उसने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में उस आदमी की गर्दन को पकड़कर अपने घुटने से भिड़ाते हुए घायल कर दिया अभी विक्रांत उठकर खड़ाई हुआ था कि अचानक से उसके गालों पर जोरदार घूसा पड़ गया और वो पल भर में ही धूल चाटता नजर आने लगा विक्रांत ने जब जमीन पर पड़े पड़े अपना सिर घुमाते हुए पीछे देखा तो दंग रह गया ये जोरदार उसे मिस्टर आनंद ने मारा था। हे भगवान, इस साले ने भी मार्शल आर्ट सीखा हुआ है। अब क्या होगा मन ही लगा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये 26-27 साल का मासूम सी शक्ल वाला लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले जिम बेचने की डील कर रहा था वो उसकी जान का दुश्मन भी हो सकता है मैम मिस्टर अनंत ने लेडी की तरफ देखते हुए कहा आप सामान लेकर यहाँ से निकलिए मैं इन लोगों से निपटता हूँ अनंत इतना कहते ही उस औरत ने अपने आदमियों को यहाँ से चलने का इशारा किया अब तक वो आदमी भी उठकर खड़े हो गए थे निकलने लगे विक्रांत उठकर उनके पीछे भागते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा लेकिन तभी अनंत ने हवा में उछलते हुए पीछे से ही विक्रांत की पीठ पर अपने दोनों पैरों से जोरदार प्रहार कर दिया विक्रांत हवा में उछलते हुए जमीन आरोप धराशायी होकर मुंह के बल गिर पड़ा दो गए थे वो तीनों उठ खड़े होकर यहाँ से सामान लेकर भागड़े चोर गैंग और उनके सरगना लेडी के सामने जाकर खड़े हो गए फिर तो उन लोगों ने भी अपना सामान जमीन पर पटक दिया और फिर ब्लाड सरताज और उसके गैंग से लोहा लेने के लिए रेडी हो गए वो लोग भी भले ही विक्रांत के आगे नहीं टिक सके लेकिन सरताज और उसके गैंग से भिड़ने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। फिर क्या? अब तो ये जिम जंग का मैदान बन चुका था उधर विक्रांत आनंद से भिड़ रहा था और इधर ब्लांड बाकी के चोर गैंग से वही यहाँ पर मौजूद जिम ट्रेनर और बाकी के कस्टमर्स को समझ में नहीं आ रहा था की आखिर यहाँ चल क्या रहा है सबके सब, सब मूक दर्शक बनकर इस महाभारत के जंग के गभा बन रहे थे अनंत तो विक्रांत को इस तरह पीट रहा था जैसे मानो उसने मार्शल आर्ट में ही पी कर रखी हो। वो विक्रांत को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पंच मार रहा था ऐसा नहीं था कि विक्रांत काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन अनंत के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था अब तक विक्रांत बहुत पिट चुका था जबकि वो अनंत के ऊपर एक भी वार नहीं कर सका था